देश के जो अर्थव्यवस्था की चोटी पर बैठे हुए लोग हैं ना जैसे धीरू भाई अंबानी जैसे धीरू भाई अम्बानी बिरला परिवार नुस्ली वाडिया परिवार ऐसे बहत्तर परिवार हैं इस देश में इन बहत्तर परिवारों में से तीन को छोड़कर उनहत्तर परिवारों की शीर्ष पर जो लोग बैठे हुए हैं वो सब मातृभाषा के पढ़े हुए लोग हैं कोई गुजराती में पढ़ा है कोई तमिल में पढ़ा है कोई तेलुगु में पढ़ा है कोई कन्नड़ में पढ़ा है कोई हिंदी में पढ़ा है कोई पंजाबी गुरुमुखी में पढ़ा है और शीर्ष पर पहुंचा है और आपको सुनकर हंसी आएगी की अंग्रेजी भाषा में जो पढ़े हुए लोग हैं वो इन मातृभाषा वालों के नीचे दस दस हजार रुपली की नौकरी कर रहे हैं पंद्रह पंद्रह हजार रूपिल्ली के नौकर है जो अंग्रेजी से पढ़कर निकले हार्वर्ड से पढ़कर आए ह्यूस्टन से पढ़कर आए ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए कैम्ब्रिज से पढ़कर आए वो इनके नीचे नौकरी पर हैं दस हजार की पन्द्रह हजार की बीस हजार की पच्चीस हजार की मालिक जो हैं कंपनियों के जिन्होंने एम्पायर खड़ा किया है साम्राज्य खड़ा किया है वो तो सब मातृभाषा वाले लोग हैं इसी तरह वैज्ञानिकों की सूची बनाई है मैंने आप हैरान हो जाएंगे चोटी के सारे वैज्ञानिक इस देश में एक प्रतिशत अपवाद को छोड़कर सारे चोटी के वैज्ञानिक इस देश में मातृभाषा के स्कूलों में पढ़कर निकले इस देश में आपको तो सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने मिसाइल बनाने के क्षेत्र में इस देश को आत्मनिर्भर बनाया और जिन्होंने इस देश में परमाणु बम का परीक्षण करवाया श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में उनकी बुद्धि का कमाल देखो कि परमाणु बम का परीक्षण हो गया और अमेरिका जैसे देश को पता ही नहीं चला अमेरिका के जासूसी करने वाले सैटेलाइट हैं हमारे स्पेस के ऊपर अमेरिकन सैटेलाइट एक एक मिनट की जासूसी करते हैं हम यहां बैठे हैं और इतना बड़ा समूह है इसकी जासूसी वो कर लेते हैं वो अमेरिकी वैज्ञानिकों को डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की बुद्धि ने ऐसा चकराया कि वो कहीं और व्यस्त थे और यहाँ परमाणु बम के परीक्षण पर परीक्षण हो गए और अमेरिका वाले हैरान परेशान कि भारत के लोग इतने होशियार कैसे हो गए ये होशियारी पता ही कहां से आई अब्दुल कलाम की तमिल बुद्धि में से ये होशियारी निकली ये अंग्रेजी बुद्धि में से नहीं निकल सकती दूसरा बड़ा नाम बताता हूं इस देश में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जिस वैज्ञानिक ने बनाया डॉक्टर विजय भटकर वो पूरी तरह से मराठी भाषा से पढ़कर निकले हुए वैज्ञानिक हैं आपको मालूम एक जमाना था कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं था हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी अमेरिका गए थे सुपर कंप्यूटर मांगने के लिए अमेरिका ने मना कर दिया कि हम सुपर कंप्यूटर किसी को नहीं बेचते क्योंकि हम हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसी को नहीं दे सकते राजीव गांधी अपना सा मुंह लेके वापस चले आए डॉक्टर विजय भट्टर और उनकी टीम ने राजीव गांधी को कहा कि आप हमको थोड़ा समय दीजिए और थोड़ा सा पैसा दीजिए हम आपको सुपर कम्प्यूटर अमेरिका से भी बेहतर बनाकर देंगे तो पहले तो राजीव गांधी को भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है लेकिन मरता न करता कोई चारा नहीं था सुपर कंप्यूटर बनाना ही था कोई देने को हमको तैयार नहीं था तो उन्होंने डॉक्टर विजय भटकर और उनकी टीम को काम पे लगाया उनको प्रोजेक्ट सेंक्शन करके दिया पैसे दिए और डॉक्टर विजय भटकर ने तय समय से आधे समय में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर बना के दुनिया को दिखाया और वो सुपर कम्प्यूटर अमेरिका के सबसे बेहतरीन सुपर कम्प्यूटर से ज्यादा गति पर काम करता है और बहुत सस्ता है और भारत ने उसी सुपर कंप्यूटर के मॉडल पर आज तक 50 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर बनाए और दुनिया के दूसरे देशों को बांट दिए जो वहां के यहाँ उन देशों में काम कर रहे हैं कनाडा का पूरा मौसम विज्ञान का विभाग भारतीय सुपर कंप्यूटर पर चलता है आपको मालूम है ये बात कनाडा जैसा आधुनिक देश कनाडा जैसे दुनिया के बीसियों देशों में भारत के सुपर कंप्यूटर लगे हैं और ध्यान दीजिएगा डॉक्टर विजय भटकर मूलतः मराठी भाषा के विद्यार्थी हैं और मराठी के साधारण स्कूल से पढ़कर निकले हैं साधारण स्कूल समझते हैं म्युनिसपैलिटी का जिनमें हमारे नेताओं के बच्चे कभी झांकने को नहीं जाते अधिकारियों के बच्चे कभी झाँकने को नहीं जाते साधारण म्यूनिसपैलिटी के स्कूल में पढ़कर निकला हुआ कोई बच्चा देश में सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर का निर्माता हो सकता है साधारण तमिल स्कूल में पढ़कर निकला हुआ बच्चा इस देश में कोई सर्वश्रेष्ठ मिसाइल बनाने की तकनीकी का निर्माता हो सकता है परमाणु बम बनाने की तकनीक का निर्माता हो सकता है हमारे देश के एक और बड़े वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर एम जी के मैनन उनकी पूरी शिक्षा व्यवस्था मलयालम में हुई बारहवीं तक पूरा मलयालम में पढ़े हैं और इस देश के सर्वश्रेष्ठ चोटी के वैज्ञानिकों में उनकी गिनती है प्रोफेसर स्वामीनाथन जिनका नाम सारी दुनिया जानती है कृषि के क्षेत्र में वो मूलतः अपनी मातृभाषा के तमिल के स्कूल में पढ़कर निकले हुए व्यक्ति हैं और आज सारी दुनिया उनके विद्युता का लोहा मानती है हमारे देश में एक लंबी लिस्ट है वैज्ञानिकों की जो मूल मातृभाषा से पढ़कर निकले तो चोटी के वैज्ञानिक बने और मैं आपको अफसोस की बात बताता हूं जो कॉन्वेंट में से और पब्लिक स्कूलों से अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए जो बच्चे निकले ना वो वैज्ञानिक नहीं बने वो साइंटिस्ट नहीं बने साइंटिफिक मैनेजर बन गए समझ गए आप साइंटिस्ट होना एक अलग बात है और साइंटिफिक मैनेजर होना दूसरी बिल्कुल अलग बात है साइंटिस्ट वो है जो मूल शोध में लगता है और शोध को आगे बढ़ाता है साइंटिफिक मैनेजर वो होता है जो शोध को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है जैसे स्वामी जी कुछ लिख रहे हैं लिखने के लिए कागज चाहिए तो कागज किसी ने ला दे दिया वो साइंटिफिक मैनेजर है लिखने वाला साइंटिस्ट है तो साइंटिफिक मैनेजर बन के ही रह जाते हैं सारे कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल के बच्चे अंग्रेजी में पढ़कर निकलते हैं क्योंकि मूल बुद्धि चलती ही नहीं है क्योंकि अंग्रेजी में आप सोच नहीं सकते हैं क्योंकि मातृभाषा आपकी अंग्रेजी नहीं जो आप मूल भाषा में सोच सकते हैं वही भाषा में आप कर सकते हैं इसलिए भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक निकले तो मातृभाषा में से सर्वश्रेष्ठ उद्योगकर्मी निकले तो मातृभाषा में से सर्वश्रेष्ठ व्यापारी निकले तो मातृभाषा में से सर्वश्रेष्ठ संस्कृत विद्वान तो मातृभाषा में से हर जगह विद्वान को आप ढूंढोगे देखोगे परखोगे तो पता चलेगा उनकी बैकग्राउंड वही है मातृभाषा की अरे इतना ही नहीं ना ये तो देश चलाने का ठेका जिनको मिला हुआ है नेता भी अधिकांश हिन्दी में पढ़े हिन्दी मीडियम से पढ़े लेकिन देश के ऊपर वो लाद के रखते हैं आप इस देश के नेताओं के बारे में भी तो बता दें थोड़ी सी जानकारी हमारे सारे नेताओं में एक प्रतिशत को छोड़कर 545 लोकसभा में बैठते हैं और, और 50 राज्यसभा में।, में और 5000 से ज्यादा विधानसभाओं में बैठते हैं इन सब नेताओं में आधा प्रतिशत को छोड़ दो बाकी 99.5 प्रतिशत नेता भी मातृभाषा के स्कूलों में ही पढ़कर निकले हैं जब वो भाषण देते हैं पब्लिक मीटिंग करते हैं वोट मांगते हैं आपके बीच में आते हैं और देखो भी बाप बनाते हैं उस समय वो सब मातृभाषा में ही बात करते हैं वोट मांगते हैं मातृभाषा में हिंदी भाषा में गुजराती मराठी तमिल तेलुगु मलयालम बांग्ला में वोट मांगते हैं भारतीय भाषाओं में हिंदी भाषा में गुजराती मराठी में और राज किस में करते हैं अंग्रेजी में <laughs> मतलब नेता बनते ही गड़गड़बड़ हो जाती है और मैं तो कई नेताओं को जानता हूँ आप भी जानते हैं नाम लेके कहने की जरूरत नहीं है जिंदगी भर हर जगह पब्लिकली माने सार्वजनिक रूप से हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी और संसद में भाषण शुरू करते ही अंग्रेजी चालू हो जाती है संसद में खड़े होते ही अंग्रेजी चालू हो जाती है ये चक्कर क्या है संसद में जाते ही अंग्रेजी हो जाती है शुरू और संसद के बाहर अपने क्षेत्रों में होते हैं तो हिन्दी उसके लिए मुझे एक कहानी कहनी है एक मिनट की वो ये कि ये जो संसद भवन बनी हुई है ना ये अंग्रेजों की बनाई हुई है आपको मालूम है? ये भवन पूरा अंग्रेजों का बनाया हुआ उन्नीस में यह बनके तैयार हुआ संसद का भवन जो गोल गोल गुंबज है ना ऊपर से देखो तो शून्य जैसा रहता है इसमें से शून्य ही निकलता है और कुछ नहीं निकलता तो ये संसद भवन अंग्रेजों की बनाई हुई है अंग्रेजी वास्तुकार आए थे अंग्रेजी आर्किटेक्ट आए थे उन्होंने डिजाइन किया था उन्होंने बनाया और बनते समय कई वहां मर भी गए उन्हीं की आत्मा इनमें प्रवेश कर जाती है जैसे ही ये संसद में घुस जाते हैं एक अंग्रेज था उसका नाम था लुटियन दिल्ली वाले जानते हैं दिल्ली में एक इलाका कहलाता जिसको कहते हैं लुटियन स्टॉम लुटियन टीला हिन्दी में कहेंगे तो लुटियन का टीला टीला समझते हैं एक छोटे से पहाड़नुमा इलाके को टीला कहते तो so, लुटियन टीला पर बनी हुई है पूरी संसद तो so, लुटियन की आत्मा वहीं पे है वही लुटिया डूब हाँ तो वही लुटिया डुबोती है इस देश की जैसे ही ये घुस जाते हैं संसद भवन में हर राठेदार अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते भवन से बाहर निकलते ही हिंदी में आ जाते हैं या गुजराती मराठी तमिल में आ जाते तो इनकी जिंदगी का ये जो दोहरापन है इस दोहरेपन को हमें खत्म करना है और हमें समाप्त कराना है क्योंकि ये खंडित व्यक्तित्व जो है वो कभी भी खंडित देश बनाता है अगर आपका व्यक्तित्व तो निजी जीवन में अलग है और सार्वजनिक जीवन में अलग है एक जगह आप अंग्रेज हैं और दूसरी जगह हिंदी वाले हैं ये दोहरा चरित्र दोहरा व्यक्तित्व तो ये समाज को कोई अच्छी दिशा नहीं दे सकता तो भारत के नेताओं का भारत के दूसरे समाज के ऐसे लोगों का जो सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए हैं इनका हमें परिवर्तन करना पड़ेगा कि आपको या तो मातृभाषा में आना ही पड़ेगा नहीं तो भारत छोड़कर जाना पड़ेगा जहां की भाषा बोल रहे हो वहां जाओ जहां की भाषा बोल रहे हो वहां जाओ उस देश से उस देश की भाषा से इतनी मोहब्बत है तो इस देश क्यों रहते हो यदि इतना घटिया देश है हमारी कि हमारी भाषा बोलने में भी तुमको शर्म आती है तो वही जाओ अब एक दूसरे प्रश्न पे मैं आना चाहता हूँ भाषा की गुलामी से हमको भी बाहर आना है हमारे अपने निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन में भारत स्वाभिमान का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा काम न करे जिससे आपके ऊपर कोई उंगली उठा सके तो आप आज से ही मन में ये संकल्प ले लीजिए कि भाषा के प्रति हमारे मन में इतनी संवेदना तो होनी चाहिए की अपने जीवन के हर काम को करते समय हम, हम हमारी मातृभाषा का उपयोग करें राष्ट्रभाषा का राष्ट्रभाषा का मातृभाषा ये आपके जीवन में आना चाहिए तो कहाँ से शुरू होगा सबसे पहले अपने घर से शुरू करिए आपके घर में देखिए आपने अपने भाई बहनों के नाम बेटे बेटियों के नाम कुछ अंग्रेजी वाले तो नहीं रखे हुए हैं टिंकू डब्लू, बबलू पिंटू बबली डबली ट्विंकल डिंपल, अर्थ मालूम है इनके बता दो जबरदस्ती नाम रख के बैठे हो बता दो ये जो टिंकू है ना टिंकू एक बार मैं डिक्शनरी लेके बैठा कि इन शब्दों के अर्थ ढूंढे जाए तो सत्रहवीं शताब्दी की वेब्सर डिक्शनरी में इनके अर्थ मिले टिंकू का अर्थ होता आवारा लड़का आवारा तो समझते हैं बाप की ना सुने माँ की ना सुने घर में कभी ना रहे घर का कोई काम ना करे कुछ भी बोलो तो हमेशा उसको टालता रहे उल्टा करे उसको अंग्रेजी में टिंकू कहते और हम मूर्ख भारतवासियों ने अपने होनहार उच्च आदर्शों वाले बच्चों का नाम टिंकू रखा हुआ मुझे बहुत गुस्सा आता है किसी घर में मैं चला जाऊं पिताजी का नाम है रामदयाल माता का नाम है गायत्री देवी बेटा टिंकू आ गया उनका अब रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आया ये जरा खोज का विषय है और शोध का विषय है मैं उसका बदलवा देंगे तो आप जो है नहीं नहीं किसी का नाम ऐसा हो तो उसका बदलवा दे उसका रामदयाल का राम जोड़कर मिलती है हाथ जोड़कर मिलती है कि आपके परिवार के भाई बहनों के बेटे बेटियों के नाम अगर इस तरह के हैं तुरंत इनको बदल दीजिए अपने पास हिंदी नामों की कोई कमी नहीं है संस्कृत नामों की कोई कमी नहीं गुजराती मराठी तमिल तेलगू नामों की कमी नहीं तो यहां से शुरू करिए अपने जीवन में यहां से शुरू करिए दूसरा काम आप एक और करिए अपने निजी जीवन में भाषा की गुलामी से बाहर आने के लिए आप अगर बैंक में अपना खाता खोलते हैं तो हस्ताक्षर कभी भी अंग्रेजी में मत करिए सारे के सारे बैंक के खातों में आप हिंदी में हस्ताक्षर करिए अपनी मातृभाषा में आप शुरू करिए लिपिया अलग अलग हो सकती है अगर भारतीय हो अगर आपकी भाषा गुजराती है तो गुजराती में करिए तमिल है तमिल में करिए कन्नड़ है कन्नड़ में करिए मलयालम में करिए जो भाषा है उसमें करिए अंग्रेजी के हस्ताक्षर हटा दीजिए फिर आप कहेंगे जी अकाउंट तो खुल गया है तो बदल दीजिए आपको मालूम है बैंक में ऐसी सुविधा है जब चाहेंगे आपके हस्ताक्षर का नमूना बदलने के लिए बैंक तैयार है आपको उसका एक सूचना बैंक को देनी है बैंक आपकी सुविधा से कर देगा तीसरा अपने जीवन में वहां से शुरू करिए कि कोई चेक लिख रहे हैं तो उसको कभी भी अंग्रेजी में मत लिखिए हिंदी में ही लिखिए चेक हिंदी में लिखने की सुविधा है और हिंदी में लिखे गए चेक को स्वीकार करने की भी सुविधा है गुजराती मराठी सभी भाषाओं में चेक लिखने की सुविधा है चेक को स्वीकार करने की सुविधा है तो सारे चेक आपके मातृभाषाओं में लिखे जाए राष्ट्रभाषा में लिखे जाए चेक पर हस्ताक्षर आपकी मातृभाषा में हो राष्ट्रभाषा में हो और व्यक्तिगत बोलचाल में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कम से कम करिए क्योंकि आपको बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का अर्थ नहीं मालूम है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है हर शब्द का अपना एक इतिहास होता है ऐसे ही अंग्रेजी शब्दों का अपना एक इतिहास है लेकिन उस इतिहास को जानकर अगर आप शब्द इस्तेमाल करते हैं तब तो आपको छूट है बिना जाने अनजाने में आप बोलते रहते हैं वो बहुत खतरनाक है एक शब्द है जिसको हम कहते हैं मैडम बहुत खतरनाक है अगर इसको आप जान लेंगे तो आज के बाद किसी को मैडम कहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे आप हम किसी को भी राह चलती बहन को मां को बेटी को मैडम कह देते हैं और हमारे देश का भला हो बहनों का वो भी मैडम कहलवाने में गौरव महसूस करती है हमको मैडम कहो मैडम का अर्थ जान लीजिए एम ए डी एम ये शब्द है मैडम मूलतः ये फ्रेंच का शब्द है फ्रेंच में एक शब्द होता है उसका नाम है मादाम, दाम एम ए माने मा और दाम डी एम ई दाम मां माने मेरा दाम माने महिला मेरी महिला मेरी स्त्री मेरी औरत वो है मादाम, फिर वो अंग्रेजी में चला गया क्योंकि अंग्रेजी वालों ने सारी दुनिया से उधार लिए हुए शब्द सबसे ज्यादा है अंग्रेजी के मूल शब्द सबसे कम है दुनिया भर की भाषाओं से उधार लेकर खिचड़ी बना रखी है उन्होंने तो ये मादाम शब्द फ्रेंच से ले लिया अंग्रेजी में आ गया जिसका मूल अर्थ है मेरी स्त्री मेरी महिला मेरी औरत उसको आप कह सकते हैं है, मैडम अब सारी महिलाएं आपकी हैं सारी स्त्रियां आपकी हैं सारी औरतें आपकी हैं है तो बहन के रूप में है तो माँ के रूप में पत्नी के रूप में नहीं हो सकती सारी स्त्रियां सारी महिलाएं तो गलती से भी कल से किसी को मैडम मत कहिए माँ बोलिए बहन माँ कहिए बहन कहिए बेटी कहिए बेटी कहिए अगर छोटी है बराबर की है तो आप बहन कहिए जो कहना है कहिए भारतीय शब्दों में रिश्ते बिल्कुल स्पष्ट है बहन का रिश्ता एकदम स्पष्ट है माँ का रिश्ता एकदम स्पष्ट है बेटी का रिश्ता एकदम स्पष्ट है पत्नी का रिश्ता एकदम स्पष्ट है इतने स्पष्ट रिश्ते दुनिया के किसी शब्द में नहीं मिलेंगे जो भारत में मैडम का रिश्ता ही स्पष्ट नहीं है आपको और हो गया तो कहने की हिम्मत नहीं करेंगे तो हाथ जोड़कर विनती करता हूं मैडम कहना बंद कर दीजिए और जो आपके नजदीक में मैडम कहलाने वाली बहनें हैं उनको भी जरा ये बता दीजिए कि आप किस किसकी हो सकती है किसकी नहीं हो सकती है तो ये मैडम बंद करें और एक बहुत खराब शब्द है सर सर सर ऐसी गुलामी घुसी हुई है हमारे यहाँ मैं कार्यालयों में जाता हूँ तो एक ही शब्द सुनता हूँ यस सर ओके सर राइट सर वेरी गुड सर फाइन सर सर सर मालूम है सर क्या है ये जो एस आई आर सर शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है मूलते अंग्रेजी का है और ये शब्द आया है पदवी से एक पदवी होती है जिसको सर कहा जाता है इंग्लैंड में जैसे हमारे यहाँ आचार्य जी है ना वो एक पदवी है ना वैसे ही सर एक पदवी है लेकिन कोई अच्छी पदवी हो तो बोलने में मजा भी आएगा अच्छा भी लगेगा ये पदवी क्या है वो जान लो यूरोप में पूरे यूरोप में सभी भाषाओं में ये सर शब्द है अंग्रेजी में मूल रूप से आया फिर दूसरी भाषाओं में गया पूरे यूरोप में एक मूल परंपरा है जिसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे दूसरों को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा हजारों साल तक यूरोप में रही है दूसरों को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा यूरोप में बहुत लंबे समय तक रही है हजारों साल तक रही है तो होता क्या है यूरोप में जो व्यक्ति जितने ज्यादा लोगों को गुलाम बना के रख सकता है वो उतनी ही ऊंची पदवी का अधिकारी होता है उसकी पदवी उतनी ऊंची होती है गुलाम बनाकर जो रख सकता है उसकी पदवी उतनी ही ऊंची हो सकती है महिलाओं को गुलाम बना के रख सके पुरुषों को गुलाम बना के रख सके गुलामी की प्रथा पूरे अमेरिका पूरे यूरोप का सबसे शर्मनाक और काला अध्याय है जिसको वो कभी मिटा नहीं पाएंगे दुनिया के सामने उस गुलामी की परंपरा में से निकला है सर जिनके गुलाम सबसे ज्यादा हैं, वो सर की उपाधि से विभूषित किए जाते हैं भारत दुनिया में एक ऐसा अद्भुत देश है जहाँ कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता कारण क्या है यहाँ सब स्वतंत्र है क्योंकि आत्मा सबकी समान है और सब ईश्वर के पुत्र हैं, सब बराबर है कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है चीटी भी आपकी गुलाम नहीं है मक्खी मच्छर भी आपके गुलाम नहीं है वो भी स्वतंत्र जीव है आप भी स्वतंत्र जीव है भगवान उनको जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना आपको तो हम तो चीटी मक्खी मच्छर को गुलाम नहीं बना सकते आदमी को गुलाम बनाना तो दूर की ही बात इस देश में संभव नहीं तो यहाँ गुलामी की परंपरा हो नहीं सकती और वहां गुलामी के अलावा दूसरी कोई परम्परा नहीं हो सकती तो वो सर के शब्द का इस्तेमाल करते हैं उस गुलामी की परंपरा को बताने के लिए और समझाने के लिए हम हमारे देश में कम से कम इस गलत शब्द का उपयोग न आपको सर बिल्कुल हटा देना चाहिए अपने जीवन में से और अगर किसी अननोन अनजान आदमी को आप संबोधित कर रहे हैं तो श्रीमान कहिए ना कितना सुंदर शब्द है श्रीमान श्रीमान कहिए श्रीमान कहिए महाशय कहिए महोदय कहिए कोई भी शब्द ले लीजिए हिंदी का संस्कृत का शब्दों की कोई कमी नहीं और अपने शब्दों में दम कितना है थोड़ी देर पहले मैं मैडम बता रहा था ना और भारत का एक शब्द है श्रीमती श्रीमन लक्ष्मी मती माने बुद्धि लक्ष्मी और बुद्धि लक्ष्मी और सरस्वती जहां एक साथ निवास करे वो श्रीमती वो मैडम नहीं है मैडम अलग है श्रीमती अलग है हम कई बार भाषांतर कर देते हैं ना मैडम का श्रीमती कर दिया सर का श्रीमान कर दिया ये बड़ा खतरनाक खेल है और एक शब्द कभी भी अपने जिंदगी में अंग्रेजी का मत लाइएगा मिस्टर मिस्टर ये मिस्टर ये मिस्टर ये मिस्टर ये अक्सर बोलते रहते हैं ना मिस्टर का इतिहास अगर जान लेंगे तो फिर कभी भी बोल नहीं पाएंगे मिस्टर कौन होता है और मिसेस कौन होता है हमारे यहाँ मिसेस श्रीमती नहीं है इंग्लैंड यूरोप में मिसेस और मिस्टर जो शब्द हैं वो क्या हैं इंग्लैंड की एक पुरानी परम्परा है वो ये है एक से ज्यादा स्त्रियों को अपने साथ रखना एक से ज्यादा पुरुषों को अपने साथ रखना कोई महिला है रानी है वो कई पुरुषों को अपने लिए इस्तेमाल कर सकती है अपने शरीर की वासना को शांत करने के लिए और कोई राजा है वो बहुत सारी स्त्रियों को इस्तेमाल कर सकता है अपने शरीर की वासना को शांत करने के लिए और राजा के नीचे के जो लोग हैं वो भी उसी परंपरा में चलते रहते हैं जो अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं तो वहां बहुत सारी महिलाओं से बहुत सारे पुरुषों के रिश्ते होते हैं बहुत सारे पुरुषों के बहुत सारी महिलाओं से रिश्ते होते हैं एक खराब शब्द है ना विवाह के अतिरिक्त संबंध जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं वो पूरे यूरोप में सामान्य है मैं यूरोप के ऐसे बहुत बड़े लोगों को जानता हूं जिनकी बीस बीस शादियां हुई 25-25 शादियां हुई 50-50, 35-35, 40-40, सबके तलाक हुए अंत में कोई उनके साथ नहीं रहा पत्नी भी अलग मरी पति भी अलग मरा ऐसे लोग और उनके यहाँ बहुत सारी शादियां होती हैं और बहुत सारी स्त्रियों को शादियों के बिना भी साथ में रखा जाता है इस तरह का उनके यहाँ चलन है वो अपने देश में नहीं रहा और हमारे यहाँ गलती से किसी राजा ने ये कोशिश की तो जनता ने कभी उसको स्वीकार नहीं किया ये आप जान लीजिए हमारे यहाँ ऐसे कुछ राजा हुए जिन्होंने ये गलती की उनको इस देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया हटाया उनको गद्दी से उतारा उनके खिलाफ बगावत की और उनके खिलाफ विद्रोह किया तो हमारे यहाँ ये चलन और परंपरा है नहीं हम थोड़ी स्वच्छता वाले लोग हैं ब्रह्मचारी की बात करने वाले लोग हैं राजा के लिए ब्रह्मचारी होना बहुत बड़ी जरूरत माना जाता रहा यूरोप में ऐसा नहीं है तो वहां क्या होता है कि एक सारी एक एक ही पुरुष की बहुत सारी स्त्रियां हो सकती है एक स्त्री के बहुत सारे पुरुष हो सकते हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए तय किया जाता मिस्टर एंड मिसेस कौन सी मिसेस ये वाली कौन से मिस्टर ये वाले कौन से मिस्टर वो वाले कौन से तो अब मैं मूल अर्थ बता रहा हूं मिस्टर का अर्थ होता है पति को छोड़कर कोई भी पुरुष वो मिस्टर है और मिसेस माने धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री आप सोचिए आपके लिए ये संभव है पति को छोड़कर कोई भी पुरुष मिस्टर हो सकता है और पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री मिसिज हो सकती है तो आप अपनी जिंदगी में मेहरबानी करके ये मिस्टर मिसेस शब्दों का इस्तेमाल बंद करिए कभी लिखिए मत किसी को बोलिए मत किसी को बात है न राजी भाई कि ये हमारे मिस्टर है ये हमारी मिसेस बहुत खराब हम धर्मपति हैं या धर्म पत्निया है मिस्टर मिसेस नहीं है यहाँ को क्योंकि हमने अग्नि के साक्षी में सात फेरे लिए हैं पूरे समाज के गवाह बनाकर हम ऐसे ही पति पत्नी नहीं होते हैं इस देश में यहाँ बड़ी बहुत पुरानी परंपरा है पति पत्नी होने की यूरोप में तो ऐसे ही हो जाते हैं बेड पार्टनर हैं तो आप हो सकते हैं भले आप कहीं जाएं या ना जाएं। और बिना पति पत्नी हुए भी सालों साल साथ रह सकते हैं क्योंकि उनके यहाँ एक परंपरा है लिव इन रिलेशनशिप आप पति नहीं है पत्नी नहीं है साथ में रह रहे हैं बच्चे पैदा हो गए तो किसी अनाथ आश्रम को दे दिए वहां पर वो बड़े होंगे वहीं पर पलेंगे फिर उनके साथ समस्या आती है कि नाम किसका दिया जाए क्योंकि उनके बाप का पता नहीं क्योंकि उनकी मां का पता नहीं तो चर्च फिर उनका नाम तय करता है और उनको चर्च का नाम दिया जाता है तो उनके यहाँ की ये पुरानी परंपराएं हैं अब वो खराब है अच्छी हैं वो वो जाने हम उस पर टिप्पणी नहीं करते हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत खराब है हम ये भी नहीं कहते बहुत अच्छी है हम तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं कि अपने देश की परंपरा से वो भिन्न है तो भिन्न परंपरा परंपराओं में भिन्न शब्द होते हैं भिन्न व्यवस्थाओं में भिन्न शब्द होते हैं हमारी व्यवस्था और हमारी परंपरा मिस्टर और मिसेज वाली नहीं है तो अपनी धर्मपत्नी के लिए गलती से भी ये मिसेज शब्द इस्तेमाल ना करें और आपकी धर्मपत्नी को समझा रखें कि आपके लिए कभी मिस्टर शब्द इस्तेमाल ना करें क्योंकि अक्सर स्वामी जी जो कह रहे हैं वो मैंने भी महसूस किया है कोई भी परिचय करा देता तो ये कह देता ये मेरे मिस्टर है और ये मेरी मिसेज है और बहुत खराब एक अंग्रेजी का शब्द हम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया है ये मेरी बेटर हाफ है वो और भी तकलीफ देने वाला शब्द बेटर हाफ वहां हो सकती है यहां नहीं होती है कोई भी ये तो आपकी पूरे जीवन की संगनी है हाफ और फुल का कोई चक्कर ही नहीं है और इस जन्म में नहीं है सात जन्म तक है तो यहां हाफ और फुल का चक्कर ही नहीं है इसलिए ये अन्य से सेसरी बिना किसी कारण के अपनी इम्प्रेशन को बढ़ाने के लिए दूसरे पे दबदबा साबित करने के लिए अंग्रेजी शब्दों का उपयोग अपने जीवन में आप तो कम से कम करिए तो ये मेरी आपसे प्रार्थना है तो भाषा की गुलामी से अंकल अंकल अंटी भी दा दा हाँ भाषा की गुलामी से थोड़ा बाहर निकलिए एक और बहुत खराब शब्द है अंकल और दूसरा है आंटी अब यूरोप में कोई रिश्ता नहीं है चाचा नहीं है मामा नहीं है मौसा नहीं है फूफा नहीं है मौसा का मौसा नहीं मामा का मामा नहीं फूफा का फूफा नहीं वहाँ तो सब अंकल है क्यों नहीं है क्योंकि परिवार नहीं है परिवार होते हैं तो रिश्ते होते हैं परिवार है ही नहीं आपको सुनकर हैरानी होगी 1950 तक यूरोप में परिवार नाम की संस्था नहीं होती थी मुश्किल से दो तीन प्रतिशत लोगों के परिवार हुआ करते थे 1950 तक अभी थोड़े दिन से उनके यहां ये थोड़ी परंपरा आई है वो भी भारत और पूर्वी देशों से उन्होंने सीखी है तो जहाँ परिवार नहीं होगा वहां पारिवारिक रिश्ते नहीं है तो सारे रिश्तों को वो एक जगह इकट्ठा करके उन्होंने अंकल कह दिया उन्होंने आंटी कह दिया तो आपके जीवन से ये अंकल आंटी फिर ये मिस्टर मिसेज मैडम सर ये फालतू के जो अंग्रेजी शब्द हम लोग बेकार में इस्तेमाल कर रहे हैं इनको निकालिए भाषा की गुलामी से आप बाहर निकलिए तो दूसरों को निकालने में सुविधा होगी और ऐसे ही एक दूसरा विषय है भूषा अंग्रेजों की भूषा हम हमारे जीवन में क्यों अपनाए आप तो नौजवान हैं इस बात पर जरा ध्यान दीजिए कि अंग्रेज कोट पहनेंगे सूट पहनेंगे पेंट पहनेंगे टाई पहनेंगे पेंट वो क्यों पहनते हैं पेंट का आपको मालूम है जो परिभाषा है पाओ में नीचे से छोटी होगी और पूरी जगह चुस्त रहेगी अब ये पैंट इंग्लैंड में पहनने की परंपरा चौदहवीं पन्द्रहवीं शताब्दी से आई और वो चौदही पन्द्रहवीं शताब्दी के पहले बड़े दुखों में रहते थे क्योंकि पैंट इजाद नहीं हुई थी तो वो चर्म खाल लपेट के रह रहा करते थे फिर पैंट आई क्यों आई ठंड बहुत पड़ती है साल में छह महीने आठ महीने सूरज नहीं निकलता बर्फीली हवाए चलती है तो बर्फीली हवाए पैर के अंदर से घुस जाए तो सारा ठंडा हो जाता है बर्फीली हवाएं गले के अंदर चली जाए तो गले को तकलीफ हो जाती है तो उन्होंने पोशाक ऐसी बनाई कि गला पूरी तरह से बंद रहे और बंद गले में भी हवा ना घुसे तो इस पर से टाई लगा के टाइट करके रखे उसको और इतना टाइट करके रखे कि गर्दन भी ना घूमे आप तो उन्होंने अपनी परंपरा लाई और यूरोप में एक बड़ी पुरानी परम्परा है टाई लगाने की और वो आई इसलिए मैंने इस पर थोड़ा खोज किया पुराने उनके दस्तावेज देखे हैं तो मुझे इतनी हंसी आती है कहने में कि बहुत ज्यादा ठंड होती है ना तो सर्दी जुकाम बहुत होता है तो नाक रहती रहती है हमेशा तो उनके यहां पुरानी परंपरा ये थी कि कागज रखते थे जेब में पोछ पोछ के हर समय नाक सोड़ोक सोड़ोक सोड़ोक सुड़ूक तो पोछा रख लिया पोछा रख लगा अभी भी रखते हाँ हाँ अब उन्होंने फिर क्या किया कि एक कपड़ा लटका लो बार बार उसको जेब में रखने का खर्चा बच जाए वहां से ये टाई की परंपरा निकली अब वो स्टेटस सिंबल बन गई और उसको हम अपने गले में लटका के घूम रहे हैं क्या मूर्खता कर रहे हैं यहाँ गर्मी बहुत है गर्मी वाले देश के कपड़े खुले होने चाहिए गला खुला होना चाहिए पाव खुला होना चाहिए पाव खुला रहे गला खुला रहे इसलिए हमारे यहाँ इस तरह के वस्त्रों की परंपरा रही है हम लुंगी पहनते हैं धोती पहनते हैं कभी भी हवा आपके अंदर जा सकती है और कभी भी जा सकती है कि नहीं अब आपने पेंट चढ़ा ली और ऊपर से टाइट जीन्स चढ़ा ली वो चढ़ती भी नहीं है तो जमीन पर लेट जाते हैं 45 डिग्री पे पैर उठा के फिर खींच खींच के चढ़ाते हैं और उतारते हैं तो फिर खींच खींच के ही उतारनी पड़ती है और अंदर का बहुत कुछ उतर जाता है उसके साथ में ये कहाँ आप फंस गए हैं इस चक्कर में हटाइए इसको अपने जीवन से, ये अंग्रेजी भूषा का मोह छोड़िए नीचे, नीचे पैंट फिर और कोट भी तो पहनते गर्मी में और गर्मी में कोट पैतालीस सैतालीस डिग्री तापमान और मुझे इतनी तकलीफ होती है ये देखकर कि दूल्हे राजा घोड़ी पे चढ़ के बैठे हैं थ्री पीस सूट चढ़ाए हुए गर्मी में पैतालीस डिग्री 50 डिग्री में कहा जा रहे है जी शादी करा दे जा रहे हैं मूर्खाधिपति दिखाई देता है मूर्खों का भी अधिपति थ्री पीस सूट और टाई और घोड़े पे चढ़ के आपको मालूम है घोड़े पर चढ़कर बैठने की यह पोशाक नहीं है टाई सूट घोड़े पर चढ़कर बैठने की पोशाक तो धोती है जो पीछे लांग लगाकर बांधी जाती है ना उससे आप घोड़े पे चढ़कर बैठ सकते हैं क्योंकि दोनों पांव आपके स्वतंत्र रहते आप मराठी स्टाइल की धोती पहनना जानते ना वो घोड़े पर चढ़कर बैठने की पोशाक है ये थ्री पीस सूट और टाई नहीं है कई बार पेंट फट जाती है पीछे से क्योंकि टाइट होती है और घोड़े पर चढ़ने के लिए ज्यादा लंबी दूरी तक पाओ को आगे लाकर डालना पड़ता तो आप ये सूट पैंट टाई कोट और ये गरम कोट और काला कोट ये सब हटाई टाई से आंखों की बीमारी भी होती है जो ग्लूकोमा की प्रॉब्लम बढ़ रही है इसमें बहुत बड़ा कारण जो है टाई है और टाइट जो कपड़े पहनते टाइट पैंट और ये सब इससे नपुंसकता इन्फर्टिलिटी और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका अब आप टाई बांधते हैं ना तो यहाँ जो आपकी नसें हैं जो खून का प्रवाह करने के लिए भगवान ने आपको दे रखी हैं वो भी बंद हो जाती है ना और बचपन से आपके बच्चों को टाई बांध बांध के स्कूलों में भेजते रहते क्या आप उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनका गला खुला रहने दीजिए उनके पाओ भी खुले रहने दीजिए तो बच्चों की पोशाक अपने घर में ये टाई थ्री पी सूट और पैंट की हटाइए और अपने जीवन में भी कभी इस पोशाक का इस्तेमाल मत करिए और मैं तो अगर आपसे ये निवेदन करूंगा कि अगर आप वकालत के पेशे में है वकील हैं तो अपनी वकालत के काम करने वाले लोगों को प्रेरित करिए कि ये काला कोट जल्दी से जल्दी हटाए ये अंग्रेजों की परंपरा का है आपको मालूम है इंग्लैंड में काला कोट पहन के वो न्यायाधीश बैठा करते थे ऊपर से चोगा लगाते थे और चोगे के ऊपर वो टोपा लगाते थे हाँ देखा न वो वो सब नकली विग वाला वही हमारे हिन्दुस्तान में आ गया अब अंग्रेज चले गए उनको गए हुए बासठ साल हो गए हैं अब हम वो कालाकोट क्यों पहने और आपको एक जानकारी दू बड़ी बड़ी रोचक जानकारी है कि वो जो चोगा पहनते थे ना लंबा लंबा ढीला ढीला उसमें जेब पीछे रहती थी पीछे जेब पीठ की तरफ तो मैं ढूंढ रहा था तब पता चला कि वो पीछे जेब इसलिए है कि किसी मुवक्किल का उन्होंने मुकदमा लड़ा और मुवक्किल ने फीस वीस तो दे ही दी और ज्यादा खुश हुआ तो पीछे से डाल दे उनकी जेब में इसके लिए वो पीछे जेब लगाई जाती थी इंग्लैंड और हम भी वही नकल करके वो पीछे जेब और लंबा चोगा और सिर पे टोपा और वो काला, -काला अभी भी अभी भी पीछे जेब लगती है हाँ जो जिनके गाउन होते हैं वो पीछे जेब के लंबे लंबे गाउन पहनते हैं और हमारे यहां तो वैसे भी काला रंग तो गर्म देशों में बिल्कुल वर्जित होना चाहिए आपको मालूम है काला रंग ऊषमा का शोषक है तो आप जितनी गर्मी में काला कोट पहनेंगे ऊषमा अंदर ही अंदर गर्मी अंदर की निकल नहीं पाएगी अंदर की गर्मी अंदर ही रहेगी बाहर से गर्मी और अंदर आएगी तो पसीना पसीना हो जाएंगे और वहां बहस करेंगे कि पसीना पहुंचेंगे आपस में और नीचे की अदालतों में तो बहस होती है तो पसीना पसीना तर हो जाता है फिर कोर्ट पर वो पसीना गिरता है तो सफेद सफेद हो जाता है और महीनों महीनों आप उसको धो नहीं सकते हैं और उसमें इतनी बदबू आती है कि कोई पाक खड़ा हो जाए तो वो परेशान हो जाए ऐसे क्या आप जो है इस गुलामी को ढो रहे हटाइए तो ये कहाँ से हटेगा बार काउंसिल को आप निवेदन करिए आप जानते हैं इस देश में एक बार काउंसिल है उसको निवेदन करिए कि ये काले कोर्ट को हटाने की बात बहुत पहले तय हो चुकी है एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चार बार नहीं बार बार तय हो चुकी है बार काउंसिल तय कर चुकी है बस अभी हटा रहे हैं अभी हटा रहे हैं अभी हटा रहे हैं अभी हटा रहे हैं और वो आती नहीं निर्णय में तो थोड़ा कोशिश करिए प्रयास करिए दबाव डालिए उनके बीच में चर्चाएं चलाइए और ये अपनी गुलामी तो कम से कम हम हटा दें ढो दें भूषा की गुलामी हटे भाषा की हटे फिर भोजन की गुलामी भी आप अपने जीवन से हटाइए हमारी जिंदगी में अंग्रेजीयत वाला बहुत सारा भोजन हम जबरदस्ती खा रहे हैं जिसको बिना सोचे समझे अब हम डबल रोटी खाते हैं पाओ रोटी खाते हैं इंग्लैंड यूरोप के लोग पाओ रोटी खाते हैं डबल रोटी खाते हैं क्योंकि उनको रोटी बनाना नहीं आता आपको मालूम है डबल रोटी पाव रोटी उसी वस्तु से बनती है जिससे रोटी बनती है गेहूं होता है ना गेहूं का आटा निकालते हैं आटे को छानते हैं तो मैदा बन जाती है उस मैदे में से पाव रोटी बनती है डबल रोटी बनती है बस अंतर इतना है कि मैदे को सड़ाया जाता है और सड़ाने के बाद उसमें फर्मेंटेशन की स्थिति आने के बाद उससे बनाया जाता है हम हमारे यहाँ सड़ाते नहीं है क्योंकि सड़ा हुआ भोजन करने की भारत में परंपरा नहीं है हम ताजा आटा गूनते हैं और तुरंत रोटी बना के खाके खत्म कर लेते हैं उनके यहाँ आटा सड़ता रहता है सड़ता रहता है घंटों घंटों सड़ता है दिनों दिन सड़ता है सड़ने के बाद फिर उसको उसमें से खमीर जैसे निकलता है फर्मेंट हो जाता है तब जाके उससे पाव रोटी, डबल रोटी बनती है और वो पाव रोटी डबल रोटी तीन तीन महीने पुरानी सब खाते मैंने अमेरिका का हिसाब निकाला और यूरोप का हिसाब निकाला गेहूं की फसल होके और किसी फ्लोर मिल में आटा बनने से शुरू होकर आटा बनने से शुरू होकर और डबल रोटी पाओ रोटी किसी ग्राहक तक पहुंचने में तीन महीना लग जाता है तो तीन तीन महीने पुराना उनका वो माल है और उनकी मजबूरी है उनको वो ही खाना है हमारी कोई मजबूरी नहीं है तो घर में ये डबल रोटी पाव रोटी जैसी सड़े मैदे से बनने वाली चीजें जो अंग्रेजियत का प्रतीक है इनको हटाइए और अंग्रेजीयत का प्रतीक क्या है सॉस टमाटर की चटनी ताजा बना के खाइए ना सॉस खाने की क्या जरूरत है उनके यहाँ ताजा टमाटर मिलता नहीं तो टमाटर की चटनी नहीं बन सकती हमारे यहाँ तो ताजा टमाटर हर दिन मिलता है हर दिन में दो बार मिलता है सुबह ताजा ले लो शाम ताजा ले लो तो हम घर में ताजा टमाटर की चटनी बनाकर खाएं ये सॉस वगैरह की स्थिति में आप अपने घर को ना ले जाए तो डबल रोटी है पाव रोटी है सॉस है और बेकरी के आइटम है बेकरी के आइटम में एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ बीमारी चल गई है केक हाँ मिठाई के रूप में हम केक को खाने लगे अब इंग्लैंड और यूरोप में कोई मिठाई बनाने की परंपरा नहीं है इसलिए वो बेचारे केक खाते हैं और केक उनके पास एक और एक ही मिठाई है मजबूरी में खाते हैं हमारे यहाँ तो दूध की मिठाई है खोवे की मिठाई है और दूध की पचासियों किस्म की कि मिठाइया खोवे की पचासियों किस्म की कि, बेसन की पचासियों किस्म की कि। यहाँ तो मिठाइयों की कोई कमी नहीं है तो ताजा मिठाई बनवा के लाइए केक वगैरह मत लाइए और बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो अंग्रेजी परम्परा से मत मनाइए कहीं से केक ले आए फिर मोमबत्ती ले आए केक के चारों तरफ मोमबत्ती लगाई फिर उसको दिया सलाई से जलाया फिर फूंक मार के बुझाया अगर बुझाना ही था तो जलाया क्यों? नो इसलिए जलाये लेकिन जल्दी मर जाए <laughs> हे भगवान हमारे बच्चे की जीवन ज्योत तो जल्दी बुझ जाए इसके जीवन में उजालानी अंधेरा आए हम तो बोलते न असतो माँ सतगमय तमसो माँ अंधकार से भोगो हमें भगवान हमको प्रकाश की ओर ले चलो और ये जन्मदिन मना के बोलते हैं कि हे है भगवान हमें प्रकाश से अंधेरे में धकेल दो जीवन ज्योति से चल रही है बुझ जाए उल्टे उल्टे काम करते हैं और वो 12 बजे मनाते हो बारह बजे वाला का ये जो आप कर रहे हैं बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए केक लाना फिर मोमबत्ती आज से ही बंद कर दीजिए मन में संकल्प रही है कि हमारे घर के बच्चों के भाई बहनों के जन्मदिन तो हम नहीं मनाएंगे अरे बारह बजे वाला भी खतरनाक है ये बारह बजे पता है कैसे मनाते हैं जब हिन्दुस्तान में जब हिंदुस्तान में सुबह के साढ़े पांच बजे होते हैं तब यूरोप में इंग्लैंड में खास करके कितने बजे होते हैं बारह बजते बारह बजते हैं ये वहां का समय है तब हिंदुस्तान वालों ने जब कहा सुबह हो गई तो उन्होंने अंग्रेजों ने समझा सुबह हो गई क्योंकि वहां आठ नौ महीने तो सुबह उगता ही नहीं तो वो हमसे एक चीज उनको पता लगी कि सुबह कब होती है तो उन्होंने सोचा कि जब भारत वाले बोले तभी सुबह होती है तो उन्होंने हमारी सुबह रात को 12 बजे मान के 12 बजे काम करने शुरू कर दिए और हिंदुस्तान ने कहा वो 12 बजे मनाते अपने को भी 12 बजे ही ये, ये, ये, ये उल्टा काम शुरू हो चुका है जन्मदिन मनाएं, शादी के वर्षगांठ मनाएं 12 बजे मैंने कहा क्योंकि सुबह होती है मेरे कहा सुबह नहीं होती रात होती है तो मेरे ये ये बहुत उल्टा काम प्रचलन माने हमारे यहाँ साढ़े बजे हम दिन का सुबह मनाएं उस समय अपना जन्मदिन और हवन करके शुरू करें अपनी सारी चीजें तो वो तो बात समझ में आती है हमारे यहाँ बजे साढ़े पांच वाँ बजे बार है उन्होंने 12 बजे मनाना शुरू कर दिया हमने 12 बजे जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया ये बड़े घरों में रोज हो रहा है खड़ा और एक बड़ी बीमारी आ गई है अपने समाज में रात को बारह बजे शादियां कर रहे हैं शादी जैसा पवित्र काम शादी जैसा उत्साह देने वाला काम शादी जैसा परिवार को बढ़ाने वाला काम समाज में आपकी स्थापना कराने वाला काम सब कुछ आप में देने की व्यवस्था करने वाला काम सबसे अच्छे समय पर होना चाहिए रात को 9-10 बजे बारत बैंड बाजे लेके घोड़ घोड़ घोड़ घोड़ वो चलते हैं और रात को बारह बजे उनकी शादियां होती और ब्रा... कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं ब्रास बैंड लेके चलते हैं आप जानते शादियों में आगे वो बैंड पार्टी चलती है ना क्या कहते हैं उसको ब्रासबैंड ही कहते ना बी आर ब्रास और बी ब्रास ए ब्रासबैंड पता है क्या होता है इंग्लैंड की फौज जब किसी पर हमला करने के लिए जाती थी तो उसके साथ आगे ब्रासबैंड चलता था अंग्रेजों की फौज जब किसी दुश्मन पे हमला करने जाएगी तो ब्रासबैंड आगे चलेगा पता है क्यों चलेगा वो कहते हैं कि इससे सिपाही जागरूक अवस्था में रहें इतना तेज पीटते रहो तो कानों में उनके शोर शोर शोर शोर वो सो न जाए आलस्य में न आ जाए तंद्रा में न आ जाए कभी भी ढीले न पड़ जाए कहीं पे खड़े न रह जाए इसके लिए उनके पाओं में कदम ताल के साथ ब्रासमेंट चलाने की परंपरा है और हम मूर्खों के मूर्ख शादियां करने के लिए ब्रासमेंट को आगे लेके ढमढम ढमढ़ कान फोड़ फोड़ के अपना सत्यानाश पड़ोसियों का सत्यानाश लड़की वाले पे चढ़ाई कर रहे हैं ना <laughs> उसका सब कुछ लूट के लाएंगे दहेज में बोरिये बिस्तर अच्छा इतने इतने ज्यादा हम लोग भिखारी है अपने घर में बिस्तर भी नहीं होते लड़की वाले के घर से बिस्तर लाएंगे लड़की वाले के घर से ही डबल बेड लेके आएंगे लड़की वाले के घर से ही कपड़े लेके आएंगे उसके घर से ही खाने पीने के बर्तन ले के आएंगे इतने भी खमंगे हैं हम लोग ठीक बजाते जाते प्रसाद वो उसका घर लूट के ले जाते हैं। मेरी मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि जो शादियां करने वाले यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं जिनको नहीं करनी है वो तो बहुत अच्छी है उनके लिए जिंदाबाद जिनको करनी है उनके बैंड नहीं बजाना तो आप बैंड मत बजवाना अपनी शादी में और जिन्होंने कर लिया गलती हो गई वो प्रायश्चित कर लेना और प्रायश्चित का एक ही तरीका है अपने कि जब किसी दूसरे की शादियों में आप जाएं बरात में शामिल हो तो कम से कम कहना भैया ये ब्रासमेंट नहीं बजाया जाता ये तो इंग्लैंड में हमला करने के लिए जब आर्मी चलती थी उसके आगे आगे इसको चलाने की परंपरा है हम किसी पे हमला करने नहीं जा रहे हैं हम किसी को लूटने नहीं जा रहे हैं दूसरे से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं अपना कान फोड़ो पड़ोसियों का कान फोड़ो सड़क पर खड़े हुए और इतना गंदा बचता है इतना बेस्वाद होता है इतना बेडोल होता है कि उसकी क्या बात करें इसलिए राजीव भाई ने बजवाए नहीं <laughs> ये जिसके बैंड बजते हैं ना फिर जिंदगी भर बैंड ही हैं। <laughs> तो अपने जीवन से थोड़ा भाषा की गुलामी निकालें भूषा की गुलामी निकालें, व्यवहार की गुलामी निकालें, भोजन की गुलामी निकालें, और एक गुलामी और है अंग्रेजी की भेषज की गुलामी औषधियों की गुलामी जरा जरा सी बात में हम भाग जाते हैं किसी डॉक्टर के पास जुकाम की दवा ले लो फोलडरिन सर्दी की दवा ले लो एस्प्रिंट सिर दर्द की दवा ले लो डिस्प्रिन तो नोवलजिन तो सिटामोल ये सब विदेशी दवाएं क्यों आप बार बार खाते हैं आपको तो बंदी करना पड़ेगा आप तो भारत स्वाभिमान के साथ जुड़े हैं पतंजलि योग पीठ के साथ जुड़े हैं तो पहला तो आपको बीमार होना ही नहीं है किसी भी स्थिति में हमेशा स्वस्थ रहना है हर दिन आप योग करेंगे प्राणायाम करेंगे स्वस्थ तो रहेंगे ही दूसरों को भी स्वस्थ बनाना जो गलती से कभी हो जाए कोई थोड़ी बहुत बीमारी तो आयुर्वेदिक दवाओं का ही उपयोग करना है आपको अपने जीवन में और विशेष रूप से जो घरेलू दवाएं हैं जो रसोई घर में है उनका उपयोग करना आचार्य बालकृष्ण जी रोज बताते हैं टेलीविजन चैनल पर उन दवाओं की सूची बनाकर आप रखिये और यहां पर जड़ी बूटी रहस्य करके पुस्तक छप चुकी है उसमें सारी विस्तार से जानकारी है तो आपके जीवन में दवाओं की गुलामी खत्म हो ही जानी